महाकाव्य जिसमें पूर्व प्रसंग में श्री प्रिया जी श्रीमद वृंदावन में अभिसार कर रही हैं सखीगण आपस में वार्तालाप करते हुए चल रही हैं और सखियों की वार्तालाप ऐसी जो श्रीप्रिया के हृदय में श्याम सुंदर से मिलन की अपूर्व उत्कंठा को प्रकट करे श्रीप्रिया व्याकुल होकर के तैतालीसवें श्लोक में कल में के प्रसंग में निरूपण कराई थी कि अरी सखी हरेष्य गंधस्तव चोप से ब्या कि जगत बाता जगत्प्राण तेलम प्राण पदम व्रजेत हरेश ग तब चोपसेब्य प्रागता धैर्यमयी बराली बुलासखी दे तो सही श्री कृष्ण की गंध जो श्रीकृष्ण ग्योतचोपसे जिसकी तुम निरंतर निरंतर सेवा करती हो वो गंध प्रायोगता धैर्यमतिम बरालिम ऐसा लगता है कि आज श्याम सुंदर की वो गंध कहा चली गई कहा चली गई जो धैर्य प्रदान करने वाली थी वो श्री श्याम सुंदर की गंध कहा चली गई क्षाता जगत प्राणतया पे बाता ये वायु इसको सब लोग प्राण प्राण कहकर के निरूपण करते हैं परंतु तो मालूम पड़ता है कि बाता ब्रजंत्यलम प्राण पदम ब्रजेतु ये संपूर्ण ब्रज को प्राण प्रदान करने वाली ये वायु थी परंतु तो अब ये वायु भी न जाने कहा चली गई है अर्थात श्याम सुंदर की श्रीअंकी गंध इस समय सुनाई नहीं दे रही है सुंगने में नहीं आ रही है कहा चली गई तो हरेश गंध तब चोप से ब्य श्री गोविंद की गंध जिसको तुम सूंग रही थी प्रायोगता वह अब दूर हो गई है धैर्य बराले बराली परम श्रेष्ठ वो गंध अरी अली अरी सखी हाय वो गंध कहीं मुझे सुनाई नहीं देती है क्षाता जगत प्राणतयापाता अरे ये वायु मानव प्राण रूप में संसार में बड़ी प्रसिद्ध है परंतु ब्रजंती अलम प्राण पदम वृजेतु परंतु ये प्राण पदम हमारे प्राण पद श्री श्याम सुंदर उन श्याम सुंदर के ब्रिज में चली गई अर्थात कहीं ऐसा तो नहीं श्याम सुंदर ब्रज में लौट गए हों कुंज में नहीं हों इसलिए सुगंध नहीं आ रही है ये कल्पना कहने की बात है ये श्री किशोरी जो चिंता कर रही हैं कि श्याम सुंदर कहीं ब्रिज में लौट गई हों इसलिए कुंज से अभी वायु आ रही थी अब वायु आना श्याम सुंदर की गंध आना कहीं रुक गया है तो छाता जगत प्राणतः बाता ये वायु यद्यप प्राण रूप में बड़ी प्रसिद्ध है परंतु ब्रजंती अलम प्राणपदम ब्रजेतु ये ब्रजंतीअलम प्राणपदम ये प्राणों के स्थान प्रदान करने वाले वे श्री श्याम सुंदर वे ब्रजे तु ब्रज भुर्ज में ही कहीं चले गए होंगे उनके साथ में ये वाता भी ये वायु भी मानो उनके साथ में ही चली गई अर्थात श्याम सुंदर की गंध आना इस समय रुक गया है फिर कह रही है नहीं नहीं श्रीप्रिया यहीं होंगी तो अरी सखी गंध तुम्हारे द्वारा अत्यंत सेवनीय है यहाँ पर वराली माने भ्रमरों का समूह भी कहीं प्रायोगता संग में दिख नहीं रहा है और वायु प्राण रूप में विख्यात है वृक्ष की सबकी प्राण देने वाली है अवश्य ही वो क्या हुआ है वो वायु बा, दिख नहीं रही है ब्रजंती अलम प्राण पदम ये वाता है ब्रजंती अलम ये वायु अवश्य ही कहीं चली गई है वो ही हम सबके प्राणों की रक्षा का होकर के बराइमान है क्षाता तो जगत प्राण तय आपता ब्रजंती अलम प्राण पदम ब्रजेतु यही वायु हम लोगों की प्राण की आस्पद होकर के विराजमान है श्री श्याम कहीं ब्रज में ही लौट गए हैं इसलिए वायु सुगंध नहीं दे वायु कहीं प्राप्त नहीं हो रही है कहीं ऐसा तो नहीं है श्याम चले गए हो ऐसी चिंतित हो रही कथम प्रकाश पिका विहायो स्वस्या विपिन क्षतिशम युषमा के मेद तान अथवा विमोह कर्तुम निर्देशानुदिशम सव कथम प्रगायनते प्रका परंतु तो ये कोयल बोल रही हैं कोयलों का बोलना देख करके कह रही हैं कि ये कोयल कैसे बोल रही हैं यदि श्याम सुंदर यहाँ पर नहीं होते वे चले गए होते तो ये कोयल कैसे बोलती इसका मतलब शामसंदर कहीं कहीं है श्याम सुंदर कहीं ना कहीं बिराइमान ही हैं गए नहीं हैं। पहले कल्पना की श्याम सुंदर कहीं चले गए होंगे ब्रिज में लौट गए होंगे इसलिए उनकी सुगंधमयी जो वायु है वो सुनाई नहीं दे रही है फिर कह रही हैं कथम प्रकाय पिकाह ये पिक कैसे बोल रही हैं कोयल कैसे बोल रही हैं पिका विहाय वृंदा इन कोयलों के के अत्र माने इस श्री वृंदावन वृंदावन में के राजा तो श्री श्याम सुंदर हैं उनको त्याग करके ये कोयल कैसे बोल रही हैं अर्थात श्याम सुंदर यदि लौट गए होते तो ये कोयल भी नहीं बोलती कोयल बोल रही है इसका मतलब है कि श्यामचंद्र लौटे नहीं है वे कहीं यहीं होंगे फिर सुगंध आना कैसे बंद हो गया ये प्रश्न उपस्थित होता है कि सुगंध आना बंद कैसे हो गया तो उसके लिए कह रही हैं कि युष्माकम एतान अथवा विमोह कर्तुम, दिदेश अनुदिशम सैव कहीं ऐसा तो नहीं कि श्री श्याम सुंदर ने ही वायु को ये आदेश दे दिया हो कि देख मैं छिप करके कुंज में बैठा हूं कहीं तू मेरी चोहलखोरी मत कर देना इसलिए मेरी सुगंध को मत ले जाना इसलिए दिदेश अनुदिशम स एव श्री शामदेश देश सुंदर ने ही अनुदिशम माने ऐसा आदेश दिदेश माने वायु को प्रदान कर दिया है जिससे कि युषमात्म ऐतान अथवा विमोहम तुम सब गोपीकागणों को एकता युषमाकम तुम जो गोपीगण हो उनको विमोह की प्राप्ति हो इसलिए उस चंचल श्रोमणी ने हमको छकाने के लिए हमको मोहित करने के लिए कहीं वायु को आदेश तो नहीं दे दिया है कि अरे वायु खबरदार मेरी संबंध को तू प्रकट मत कर इसलिए ये वायु श्याम सुंदर की गंध को अब कहीं प्रकट नहीं कर रही है तो हरेश गोप से श्री श्यामंदर की सुगंध पहले जितनी आ रही थी उतनी नहीं आ रही है अब यहां पर है स्वाभाविक माने कभी हवा का झोंका आता है तो गंध आ जाती है हवा का झोंका दूसरी तरफ चला जाता है तो गंध रुक जाती है श्याम वही है परंतु उसमें श्री प्रिया जी अनेक अनेक कल्पना कर रही हैं कि तैतालीस श्लोक में कह रही है कि अडी सखी ये गंध तुम्हारी जो उप्य है वो प्रायोगता प्राय दूर चली गई है धैर्य बराली और इसके साथ में अडी सखी हमारे धैर्य को भी धैर्य भी चला गया है धैर्यम आप हमारा धैर्य जो है वो भी कहीं जा रहा है तो धैर्यम धैर्यम अमी बराली जो धैर्य प्रदान करने वाली थी वह वा वायु भी प्रायोगता वह वायु भी न जाने कहा चली गई है खाता जगत प्राणत आप ये वायु प्राण रूप में इसका एक नाम है प्राण ये जगत में प्राण रूप में विख्यात है परंतु ब्रजंती अलम प्राणपद ब्रजेतु मालूम होता है कि ब्रजंती अलम ये अपने प्राणपद श्री प्राणस्वरूप श्री ब्रज उनकी ओर ही ये चली गई है व्रजम प्राणपदम व्रजेतु श्री श्याम सुंदर जब ब्रिज में पढ़ा हैं तो उनके साथ में ब्रज की ओर ही चली गई है फिर कह रही है कोयल कैसे गा रही हैं? मालूम होता है कि स्वस्यात्र वृंदा विपिन क्षतिशम विहायो श्याम सुंदर जो वृंदावन के अधिश्वर हैं उन वृंदावन के अधिश्वर श्यामसुंदर को छोड़कर के यह वायु कैसे गा रही है जरूर मालूम होता है कि शामसंदर ने तुम गोपियों को विमोह प्रदान करने के लिए एतान अथवा तुम को ही विमोह देने के लिए कर तुम निर्देशानुदिशम स श्री श्याम सुंदर ने अनुदिशम प्रत्येक दिशा में यह निर्देश कर दिया है तो दिदेश माने इस वायु को आदेश प्रदान कर दिया है अनुदिशम माने सभी ओर और सो माने उन कृष्ण ने ही तुमको बिमोह करने के लिए आदेश प्रदान कर दिया है कि अरे वायु तू दूसरी तरफ चल कहीं मेरी गंध को सामने प्रकट मत कर दे तो बाता ब्रजंती अलम ये वायु निरंतर निरंतर जा रही है प्राण पदम ब्रजेतु श्री शाम सुंदर जब वृज में है तो ये वायु भी उनके साथ साथ ही कहीं दूसरी जगह ही जा रही है माने वृक्ष की ओर ही जा रही है हमारी ओर नहीं आ रही है परंतु ये पिक कथम प्रगायंत पिका ये कोयल कैसे गा रही है क्योंकि कोयल तो बिहाय अत्र वृंदा विपनम क्षतिशम स्वस्य माने अपने वृंदा विपिन के क्षति श्री कृष्ण का बिहार मान्य त्याग करके ये तो गायन करती नहीं है ये कोयल कैसे गा रही हैं तो मानो श्री श्याम ने इन कोयलों को भी आदेश दिया है कि तुम गाती रहो तुम लोगों को बिम्बोह प्रदान करने के लिए युष्माकम एतान अथवा बिम्बोहम ये तुमको बिम्बोह करने के लिए ये गा रही हैं अथवा अरी सखी तुमको ही कहीं विमोह की प्राप्ति हो रही है तुम विमोह को प्राप्त हो रही हूं कर तुम दिदेशों अनुदिशम सबो श्री श्याम ने ही इन कोयलों को ऐसा आदेश विमोहित करने का आदेश प्रदान कर दिया है इन कोयलों को गाते रहने का आदेश प्रदान कर दिया है जिसे सुंदर के बिना भी ये कोयले गा रही हैं। झंकार कोलाहल गर्जनी भी तृतीया मधुष्ठीवन बृष्टिकृत भी भृंगावली मंजुल कालिका भी कलापिनोद्या मधु नटंती सखी हम लोग कल्पना तो कर रही हैं है सुंदर कहीं चले गए हैं श्यामसुंदर यही मालूम पड़ती हैं क्योंकि दूसरे साधन जो हैं हेतु वो ऐसे दिख रहे हैं जिसे लगता है श्याम सुंदर यही है कि झंकार कोलाहल गर्जनी भी ये भृंगावली अपूर्व से काकली स्वर को प्रकट करती हुई भवनों की पंक्ति अभी भी विराजमान है भवनों की आवाज अभी भी आ रही है इसे शाम सुंदर कहीं यही कहीं होंगे झंकार कोलाहल गर्जनी भी झंकार की कोलाहल गर्जन कर रही है झंकार की कोलाहल मरे भौरी झंकार करते हुए कोलाहल कर रहे हैं झंकार कोलाहल गर्जनी भी कैसी है भ्रंगावली मंजुल काकली भी यह मंजुल काकली का विशेषण है भौरों की मंजुल जो आवाज है गूंज भौनों की मंजुल गूंज वो झंकार के कोलाहल करते हुए गर्जन कर रही है झंकार कोलाहल गर्जन भी झंकार करते हुए कोयलों की गूंज इस समय मंजुल रूप में विराजमान है और तृप्तिया भोरे कैसे हैं तृप्तिया मधुष्ठीवन वृष्टिकृत भी मानो रस का पान करके ये एकदम तृप्त हो गए हैं और तृप्त हो करके मधुष्ठीवन जो इन्होंने शहद पिया है उस शहद की ही ये फुहार उड़ाते हुए उसका निष्ठीवन मने उसको उलटते हुए उसकी उल्टी करते हुए निष्ठीवंध उसकी ही फुहार उड़ाते हुए ये भोरे जैसे गूंज रहे हैं भौरों ने जो मधुपान किया है उसका ही निष्ठीवन माने उसकी ही ये फुहार उड़ाते हुए भोरे गुजरे रहे झंकार कोलाहल गर्जनी भी भौरों की पंक्ति झंकार के कोलाहल के रूप में गर्जन कर रही है और तृप्ति के द्वारा मधुष्ठीवन इन्होंने जो शहद पिया है उसका निष्ठीवन माने फुहार उड़ाती हुई इसकी उल्टी करते हुए ये विराजमान उसकी फुहार उड़ाते हुए ये भोरे ब्रष्टिकृत भी वर्षा करते हुए विराजमान हो रहे हैं तृप्ति के द्वारा मधु उनका माने फुहार उड़ाते हुए ये ब्रष्टृत भी मानो मधु मधुरस की वर्षा कर रहे हैं भृंगावली मंजुल काकली भी इस समय भोरा अपूर्व से गुंजार कर रहे हैं इसे पता लगता है कि प्यारे कहीं आसपास ही होंगे और कलाप नोद्याप मधु नटंती अली सखी ये कलापी माने मयूर ये भी मधुरितु में माने वसंत के इस महीने में मधुरितु में ये भोरे भी नटंती आज पंख फैला करके नृत्य करते हुए बिराजमान हो रहे हैं तो कलाप नो अद्याप मधु नटंती मधु में बसंत ऋतु में कलापी माने भोंरे आज भी नाच रहे हैं मालूम होता है श्याम सुंदर ने तुम गोपी गणों को बिंगो करने के लिए निर्देश प्रदान कर दिया इसलिए कोयल बोल रही हैं ये भंगावली गायन कर रही हैं और कलापी मयूर ये नृत्य करते हुए विराजमान हो रहे हैं पुनः सुन लें झंकार कोलाहल गर्जनी भी झंकार की कोलाहल हो रही है ये घोड़े तृप्तिया माने मधुरस का पूरी तरह से पान करने के बाद में इतने तृप्त हो रहे हैं कि मधुस्थीवन मधु की फुहार फैलाते हुए वृष्टृत भी ये वर्षा कर रहे हैं और भृंगावली मंजूल काकली भी भोरों का जो समूह वो मंजुल काकली ध्वर को स्वर आ, स्वर को करते हुए विराजमान हो रहा है और कलाप नहा जितने भी मयूर हैं कलापी माने मयूर वे अध्याप मधु नटंती मधु ऋतु में बसंत ऋतु मधु माने बसंत बसंत ऋतु में ये भोरे नृत्य कर रहे आ, मयूर नृत्य करते हुए विराजमान हो रहे हैं इन सब लक्षणों से यह लग रहा है कि श्री श्याम कहीं यहां आसपास ही होंगे ये कहने का तात्पर्य अन्यथा ये कोयल कैसे गाती मालूम होता है तुमको बिमोह देने के लिए यह गायन कर रही हैं श्याम ने इनको गायन करते रहने का निर्देश प्रदान किया है यदि श्याम चले गए होते तो उनको त्याग करके ये कैसे गायन करती इसमें वायु भले नहीं आ रही है परंतु तो मालूम यह पड़ता है कि ये वायु वृंदावन की ओर जा वृंदावन से नगर की ओर जा रही है वृक्ष की ओर जा रही है वृजवासियों को श्री श्याम सुंदर उनको ने वायु को यह आदेश दे दिया है वो वृक्ष की ओर जा रही है इसलिए हमारे पास में नहीं आ रही है ये कहने का ताकपर अनंग राजस्य अन्वय नहीं निकलता है वो श्लोक बड़ा चुंबालीसलोक बड़ा अद्भुत सा है देखो ऐसा है कि हरेश गंधस्तव तैतालीसवें श्लोक का अन्वय देख लीजिएगा हरेश चोप से चोपसेभ्य हरि की ये गंध आपकी उपसेभ्य है ना प्रायोगता धैर्यमयी बराली अली वराली अली श्रेष्ठ आली अदी सखी ये संबोधन है वराली ये प्रायोगता पंत ये वायु अब लगता है जैसे हमसे दूर हो गई है प्राय चली गई है माने हमारी तरफ ये वायु आ रही थी शाम सुंदर की जो गंध आ रही थी वो गंध अब नहीं आ रही है प्रायोगता शाम सुंदर की गंध अब हमारे पास में नहीं आ रही है ये वायु जो गंध को लाने वाली थी छाता जगत प्राण पे बाता ये वाता माने वृंदावन की वायु प्राण रूप में विक्षात थी हैं प्राण विक्षाता है ये वायु प्राणतः ही प्राण प्राणतया खाता वायु प्राण के रूप में मान वायु का एक नाम प्राण भी है प्राण रूप में ये वायु प्रसिद्ध है परंतु वृजंती अलम प्राणपदम व्रजेतु ये प्राणपद माने प्राण प्रदान करने के लिए व्रजेतु ब्रजंती अलम ये पर्याप्त मात्रा में अलम माने पर्याप्त मात्रा में ये व्रजे माने ब्रज में ही वृजंती व्रज में ही गमन कर रही है तो व्रजंती अलम प्राणपदम ये प्राण को प्रदान करती हुई व्रजेतु व्रज में ही गमन कर रही है प्राणास्पद ब्रज की ओर ही ये प्राणपद प्राण करते हुए ब्रजे तो ब्रजंती अलम ये वाता ब्रजे ब्रजंती ब्रज में ही प्रवेश कर रही है मन गोष्ठी की ओर प्रवेश कर रही हैं इससे अनुमान लगाया कि शामसुंदर कहीं गोष्ठ में गए होंगे फिर कह रहे हैं नहीं श्याम सुंदर गए नहीं है यही है कथम प्रगायनते पिकाह पिक कैसे गायन कर रहे हैं क्योंकि वृंदा विपिन क्षतिशम स्वस्थ वृंदावन क्षतिशम अपने वृंदावन के स्वामी को बेहत माने त्याग करके ये पक्षी पिक कैसे गायन कर रहे हैं ये एक संदेह की बात हुई मालूम होता है कि श्याम सुंदर हैं या नहीं हैं श्याम सुंदर के न होने पर भी युषमाकम और एतान अथवा विमोहम या तो तुम विमोहित हो रही हो या ये भौरे विमोहित हो रहे हैं या तो तुमको विमोहित करने के लिए श्याम ने आदेश दिया है या ये भोरे जो हैं वो भोरे विमोहित होते हुए विराजमान हो रहे हैं कर तुम दिदेश तो तुमको विमोहित करने के लिए ही दिदेश माने आदेश दिया है अनुदिशम सैव माने सभी ओर श्री श्याम ने इनको आदेश प्रदान कर दिया है तो झंकार कोलाहल गर्जनी भी कोलाहल कोलाहल की अब भौरा इस समय गूंज रहे हैं वृंदावली मंजुल काकली भी भौनों की मंजुल काकली हो रही है काकली कैसी है कि झंकार कोलाहल गर्जनी भी झंकार का कोलाहल करते हुए काकली गर्जन कर रही है भौनों का स्वर झंकार करते हुए गर्जन कर रहा है और तृप्तिया मधुष्ठीवन वृष्ट और मधुरस का पान करके निष्ठीवन माने उनका उनकावन माने उनको थूकते हुए उनकी उल्टी करते हुए ये वृष्ट वर्षा करते हुए विराजमान हो रहे हैं और भृंगावली मंजुल काकली भी ऐसी भौं की जो पंक्ति है वो मंजुल का, काकली करते हुए विराजमान हो रही है काल का भी अपने कालिका के द्वारा अपने काले का रंग काले रंग के द्वारा मेघ अच्छा हाँ तो भ्रंगावली मंजुल काल का भी जो आ, काले रंग का जो स्वरूप है मेघ उसके स्वरूप के द्वारा ये भृंगावली सुशोभित हो रही है मंजुल कालिका से माने लाल कालिमा से अच्छा काल का भी है है ना हाँ काकली भी नहीं है अच्छा हाँ, काकला भी तो मंजुल काकला भी काल का भी अच्छा मंजुल का श्याम रंग के द्वारा भ्रंगावली विराजमान है अब काली रंग की जो भंगावली है उसके लिए कहा कि झंकार कोलाहल गर्जनी भी ये उसका विशेषण हो गया कोलाहल की गर्जनी से युक्त है और मधुष्ठीवन बृष्ट करती भी ये भोरावली जो भोरा जो है वो वृष्टि कर रहे हैं मधु की फ्हार के द्वारा कलाप नोद्याप मधु नटंती उनको देख करके कलापी माने भोरे ये मयूर वे आज नृत्य कर रहे हैं भौरे नृत्य कर रहे हैं तो भौ मेघ को देख करके जो भोरे जैसे हैं नृत्य कर रहे हैं ऐसे ही यहां पर भोरों की काल काली देख करके ये मयूर भी नृत्य करते हुए विराजमान हो रहे हैं अनंगराज से नुकुंज सभ्य अल्पस्मृता से सुमन समूह पश्येत सख्यो मृदुगुंज भृंगा कृष्ण से दूता इव मंत्रेय अनंग राजस्य नुकुंज सभ्य श्री अनंगराज मान कामदेव उनके निकुंज में विराजमान ये सभ्य जनों के समान है माने कामदेव की सभा में विराजमान सभासदों के समान ये भृंग विराजमान हो रहे हैं अनंगराज राजस्य निकुंज सभ्य ही अनंगराज माने कामदेव उनके निकुंज के सभ्य जन सभासदों के समान ये भृंग सुशोभित हो रहे हैं अल्पस्मिता से सुमन समूह और मंद मुस्कान विराजमान हैं जोर से नहीं हंस रहे हैं क्योंकि राज दरबार का एक शिष्टाचार है तो उसमें जोर से हंस नहीं रहे हैं इसलिए अल्पस्मिता अल्प से अल्प मुस्कान से युक्त इनके मुख हैं सुमना समूह है, तो जो फूल खिल रहे हैं वो ही मानो इनकी मंद मुस्कान है पश्चित शख्सो मृदगुंज भृंगा और मधुर स्वर में ही ये भोरे सुशोभित हो रहे हैं भोरों का वर्णन हो गया ये तो पश्चित शक्षो मृदगुंज भृंगा ये भोरे मधुर स्वर में आवाज कर रहे हैं कृष्ण से दूता एवं मंत्र इस प्रकार कृष्ण के दूत की तरह से ये मृदगुंज भृंगाहा ये भृंग रूपी सभासद सुमन रूपी मुस्कान को प्रकट करते हुए मृद रूप में गुंजार करते हुए बातचीत करते हुए विराजमान हो रहे हैं मंत्र यंते जैसे सभा के बीच में सभासद आपस में धीरे स्वर में काना करते हुए बातचीत करते हैं जोर से मुस्काएंगे थोड़ा सा मुस्काएंगे जोर से बोलेंगे नहीं क्योंकि शिष्टाचार है राजा का अपमान नहीं हो जाए जोर से बात करने में इसलिए धीरे से बात करते हुए जैसे विराजमान होते हैं ऐसे ही ये कृष्ण के दूत के समान ये भृंगगण मृदुगुंजी मुर्द मृद रूप में गुंजार कर रहे हैं फूलों के समूह के रूप में मुस्कुरा रहे हैं और ये अनंग राज्य माने कामदेव के राज्य के सभ्य होकर के सभासद होकर के विराजमान हैं अनंग अनंगराजस्व दोबारा सुन अनंग राजस्व माने श्री कामरूपी महाराज के निकुञ्ज सभ्य निकुञ्ज रूपी सभा के ये भोरे सभ्य माने सभासद होकर के विराजमान है और अल्पस्मिता से मंद मुस्कान करते हुए ये विराजमान है जैसे सभा का एक शिष्टाचार होता है वहां पर जोर से अट्टाह करके कोई नहीं हंसेगा धीरे देल धीरे ही हंसेंगे शिष्टाचार है तो अल्पस्मिताश्य ही मंद मुस्काते हुए कुमस सुमनस स्वरूप समूह है फूलों का जो समूह है उसके माध्यम से मंद मुस्कुरा रहे हैं और पश्चित सख्यो अभी सखी देखो मृदगुंज भृंगा इन भोरों को देखो कृष्ण से दूता एवं मंत्रे ये कृष्ण के दूत की तरह से मंत्रणा करते हुए विराजमान हो रहे हैं कृष्ण के दूत की तरह से मंत्रणा करते हुए भोरे विराजमान हो रहे हैं भोरे हो गए कृष्ण के दूत और दूतों का जो व्यवहार है वो भौनों में दिख रहा है कि मंद मंद मुस्करा रहे हैं धीरे धीरे बात कर रहे हैं और निकुंज रा, राज्य के एक सभासद के समान ये वहीं आसपास घूमते हुए दिख रहे हैं ऐसे ये भौरे कृष्ण से दूता एवं उपमा अलंकार हो गया कृष्ण के दूत की तरह से यहां शिशोभित हो रहे हैं तबाल कृष्ण भ्रमणे कर्णे किम वर्णित ग्रस्त अधीरताक्षी युतिहा आतन भ्रु संचारयासीथ मासित शीर्षण ऐसे में एक सखी श्री राधिका से बोली इस सखियों की बातचीत चल रही है किशोरी जी बातचीत करते हुए अभिशार करती हुई चल रही है श्री वृंदावन में तवाल कृष्ण भ्रवण करने किम बढ़ने तम बोले अली सखी एक ये भोरा जो उड़ता हुआ आया और तेरे काम के पास में कुछ कहकर के चला गया अजी सखी अली अली अली राधिका कृष्ण भ्रमणेण करने किम वर्णितम तू ये बता कि कृष्ण रूपी भ्रमर ने अभी तेरे कान में क्या कहा जरूर श्याम सुंदर के कोई संदेश को ही ये कृष्ण भ्रमर तेरे कान में कुछ कह करके चला गया है तबाली कृष्ण भ्रमणेण करने कि वर्णितम क्योंकि ग्रस्तम उस वर्णन को सुनकर के तू मोहित सी हो गई है ग्रस्त सी हो गई है तू कहीं ग्रस्त माने भाव से ग्रस्त सी हो गई है भाव भावग्रस्त हो गई है तो ग्रस्तम माने तू विमोहित हो गई है सीधा सीधा ग्रस्तम कर तो विमोहित हो गई है तो अभी सखी कृष्ण भ्रमर ने अभी अभी तेरे कान में आकर के क्या कहा जिसको सुनकर के तू ग्रस्त हो गई है माने विमोहित सी हो गई है छी तुम मोह आनत भ्रु भोरे के उस संदेश को जो श्याम सुंदर ने भोरे के माध्यम से तेरे पास में संदेश भिजवाया उस संदेश को तू श्रवण करके मोह आनतभ्रु तू अपनी भों को आनत मन झुका करके विराजमान है अतः अच्छा तेरे हृदय में लज्जासी उदय हो गई है भों को झुकाती हुई तू राजमान हो रही है संचारया संचार या मा सिथ और अभी सखी शीष्ण मू अपनी गर्दन को शीर्ष माने अपने मस्तक को अपनी गर्दन को साची माने कुछ टेढ़ी संचारया मासीथ तू ने संचारित कर दिया है तू अपनी गर्दन को कुछ झुका रही है गर्दन को झुकाती हुई विराजमान हो रही है जरूर इस भोरे ने तेरे कान में आकर के कुछ कहा होगा जिसको सुन करके तू गर्दन को झुकाती हुई विराजमान हो रही है तवालिमा माने अभी सखी राधिका कृष्ण भ्रवणेन करने इस काले भोरे ने आकर के तेरे कर्ण कान में किम वर्णितम जरूर कोई संदेश कहा होगा वो संदेश क्या था जिसको सुनते ही ग्रस्तम तू अत्यंत अत्यंत भावुक और मोहित हो गई है मोहग्रस्त हो गई है ग्रस्तम और अधीराक्षी अली चंचल नेत्र वाली ग्रस्तम अधीराक्षी ये संबोधन है अरे अधीर नैन वाली श्री राधिका तू कैसे एकदम विमोहित हो गई है चंचल नेत्र वाली है राधिके तू कैसे मोहग्रस्त सी हो गई है श्रृंदती तम मोह आनत भ्रु उस संदेश को श्रवण करके तू अपने भौं को मोह आनता तेने अपनी भुओं को झुका लिया अर्थात तेरी भुवों से लज्जा का भाव उदय हो रहा है और संचार से साच श्रीर्ण शीर्षम शीर्षम माने तू अपनी गर्दन को अपने सिर को साची सा टेढ़ी माने घुमा रही है तू अपने गर्दन को थोड़ी घुमा रही है, मैंने लज्जा के द्वारा मुख को फेर करके तू जो विराजमान हो रही है जरूर इस भौरे ने कुछ कहा होगा ये श्री मिलन के समय श्री प्रिया जी में जब अपूर्ण से भाव उत्पन्न हुआ उस भाव का बड़े स्वाभक्त स्वभावक्ति के द्वारा ये वर्णन किया गया है सखे तव पिचीयते कि वासंति का मंजुल मंजुलकुंज राग राज अस्म विना ये अवलोक्य अब लोक के अवलोक्येष में 48 श्लोक और है कोई हा हा हा है निजान नाम भोज रसेन मक्ति कृतम तमें मधुम प्रमेक सक्ष स्फुटम मामस घट्टे दृष्टुम विनोदाधनाव मिजान नाम भोज रसेन कृतम तमेतम मधुप मधुप्रवेकम बोले अरी सखी मधुप मधुप्रवेकम इस मधुप के माने भोरे के प्रवेक मन चेष्टा को तू तो मिजा भोज रसेन कृतम तैने अपने आनंद मन मुखरूपी अंबोज माने कमल तेरा मुख है अभि सखी राधिका तेरा मुख है ये अपूर्व कमल और इस कमल के द्वारा मुक्कमल के द्वारा मुक्कमल के रस के द्वारा मत्ती कृतम तू इस मधुप को मतवाला कर दिया है तो निजान नाम्भोज रसिन मत्ती कृतम अपने मुख कमल के द्वारा तू ने इस भोरे को मतवाला कर दिया है तमेतम मधुप्रवेकम सख्त सख स्फुटम माम अतघट्टे घटेअम दिष्टुम विनोदात अधना वो श्री राधिका कह रही है ये कि नाम बोझ रसेन मती कृतम तमेतम मधुब प्रवेकम बोले अरी सखी तूने अपने मुख कमल के द्वारा इस भोरे को पहले से मतलब मतवाला कर दिया और मतवाला मतवाला करके सख् अरी सखियो स्फुटम माम अथ घट्टे अंतम इस भोरे को तुम मेरी ओर हाक रही हो इस भोरे को तुम मेरी ओर भेज रही हो दृष्टुम विनोदात अधुना अर्थव क्या मेरी ये दशा देखने के लिए ही तुम ऐसा कर रही हो दृष्टुम विनोद मेरी विकल दशा होगी उससे विनोद प्राप्त करने के लिए अधुना अर्थ हो ऐसा करना तुम्हारा है या तुम्हारा करना अर्थो मानी उचित है क्या तुम ऐसा उचित कर रही हो कहने का मतलब यह है कि श्री भौरा कोई सखी के पास में आया मानो सखी ने उसे श्री किशोरी जी के पास में भेज दिया और किशोरी जी उस भौरे को देख करके सखी को लाने देती हुई कह रही हैं कि अभी सखी तूने इस भौरे को जो मेरी ओर सरका दिया है मेरी ओर तो तूने इस भौरे को जो प्रेरित कर दिया भेज दिया है मानो भौरे को आया हुआ देख करके में, में जो विकलता उत्पन्न होगी उस विकलता को देख करके तू अपना मनोविनोद करना चाहती है तो मेरी ऐसी व्याकुल दशा को करना ये क्या तेरे लिए अर्थ क्या तेरे लिए उचित है अर्थात ऐसा नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो निजान नाम भोज रसिनो अरी सखी तू ने अपने मुख कमल के रस से माने कमल तो आनंद माने मुख निज माने अपने आनंद माने मुख रूपी अंबोज माने कमल के रस से इस भोरे को पहले तो मत्ती कृतम मतवाला बनाया और मतवाला बनाकर के तमेतम मधुब प्रवेकम इस भोरे की विभिन्न चेष्टाओं को सख्सफुतम माम घट्ट इस भोरे को इसकी चेष्टाओं को तू मेरी ओर घटाना चाहती है अर्थात मेरी ओर इस भौरे को तू सरकाना चाह रही है मेरी ओर उन्मुख कराना चाह रही है घटे मेरे साथ में इस भौरे को मिलाती हुई घटित करती हुई जब तू विराजमान हो रही है तो मानो दृष्टुम विनोदात तू विनोद पूर्वक मेरी दयनीय दशा का दर्शन करना चाह रही होगी दृष्टुम विनोदात अधुना अर्थवंत क्या यह इस समय अर्थ या क्या उचित है अर्थात ये उचित नहीं है अर्थात तुझे मुझे व्याकुल करने के लिए स्वयं तो बच गई इस भौरे को हटा दिया है और मेरी ओर इस भौरे को तूने ने प्रेरित कर दिया है यह उचित नहीं है तू बड़ी चतुर है अपने आप को तो भौरे से बचा लिया और इस भौरे को मेरी ओर तू उन्मुख कर दिया है तो माम अतघटम मेरी उस भौरे को जोड़ती हुई अजुना अर्थ हो यह क्या उचित है मानो दृष्टुम विनोदम तू विनोद देखना ही चाहती है विनोद देखने के लिए ही तू ऐसा कर रही है सखी तो मिर्जन बोझ रसेन मत्ती कृतम अपने मुक्कमल से तुमने पहले तो इस मोहरे को मधुक मधुप्रवेक मधु जो है चेष्टा युक्त जो मधु है मधुप इसके समूह को तू मेरी ओर उन्मुख करती हुई विराजमान हो रही है कोई विनोद दर्शन करना चाहती है वो अदना अर्थ हो ये क्या उचित है ऐसा उचित नहीं है ये कहने का तात्पर्य सखित व्यायाम परिचियते किम का मंजुल कुंज राज ऐसे जब कह रही हैं तब आगे वो सखी कह रही हैं जो सखी जन हैं वो सखी जन श्री किशोरी जी से कह रही हैं कि सखित व्यायायम परिचियते किम सखी ये सामने वासंत का कुंज दिख रही है वासंती कुंज ये सामने दिख रही है परिचय तू इसे पहचानती है कि नहीं वासंत का मंजुल कुंज रागह ये अपूर्व वासंती कुंज सामने दिख रही है सखितय परिचय ते तू इसको पहचान रही है कि नहीं ये वासंती कुंज है वासंती कुंज माने सरसों के सुंदर पीले जो पुष्प हैं उन पीले पुष्पों से युक्त हुई ये वासंती कुंज शोभा को प्राप्त हो रही है अस्मान बिना कुंज राज सुशोभित हो रहे हैं असमान बिना यत्र गतापे चाभे तम कृष्ण सारिणी अवलोक्य से स्मो असमान बिना यत्र गतापि अरी सखी हमारे बिना यहां पर तू गई हुई भी तू विराजमान है परंतु तो तुझे अभी ही माने ये जो तेरी दासीगण है ये सारी दासीगण तुझे कृष्ण सारिणी अवलोक्य भले तूने हमको अपने साथ में नहीं रखा परंतु तो ये मंजरीगण जो दासीगण है वे तुझे अभी भी देख रही हैं। तो आसमान बिना अत्र यत्रतापि यद्यपि तू हमारा त्याग करके हमसे छिप करके इस वासंती कुंज में तूने कभी अभिसार किया होगा परंतु इस वासंती कुंज में अभिसार करने पर भी आभिस्तम अभि मैने इन दासियों के द्वारा इन मंजिलियों के द्वारा तू कृष्ण सारिणी अवलोक्य से कृष्ण के पास ही अभिसार कर रही है ऐसा देखा जाता है साथ ये मंजरीगण तुझे कृष्ण के साथ में अभिसार करती हुई देख रही हैं तो सखिश तो एम परिचयते किम बासंत का मंजुल कुंज राग तो अयम बासंत का मंजुल कुंज राग ये वसंती रंग का पीले रंग का सुंदर कुंजराज इस कुंजराज को अभी सखी किन परचिय से क्या तू पहचान रही है असमान बिना यू क्योंकि एक दिन हमारे बिना भी तू इस कुंज में जब जा रही थी तो भले हमको पता नहीं है हमसे छिपके भले तू जा रही थी परंतु आभी ही माने इन दासियों के द्वारा कृष्ण सारणी तू कृष्ण के पास में ही अभिसार कर रही है के गमन कर रही है इस बात को अब, अब स्म तुझे देख लिया गया था तुझे इन दासियों ने श्रीकृष्ण के पास में अभिचार करते हुए देख लिया गया था तो विशाखा जी कहेंगे कि मैंने उस दासी से पूछा राधिका कहां गई है तो मंजरी जो है वो सखी से झूठ तो नहीं बोल सकती है जो छोटी है वो तो बड़े पूछेंगे तब तो उत्तर देगी तो भले तूने हमको हमको नहीं बताया पर तो हमको सब पता है तू इस कुंज में गई ऐसा कहकर के परिश करें किशोरी जी से परस करती हुई वे सखी बिराजमान हो रही है बेतसी उत एत बेतस्व देत पद माल तद बेतस्व देत इसमें जरा संधि करनी पड़ेगी वेतसी उत एत वेतसी धन उत धन एत इस तरह संधि होगी अभी सखी देख वेतसी उत एत पदम आज बैंत की इस कुंज का आपको दर्शनकार वेतस्मा ने बैंत की कुंज वेत्र कुंज कुंज का तू दर्शन कर बेतसी पदम माने इस पद को इस कुंज का अत पदम माने इस कुंज का जो के बेत की कुंज है ऐसी बेत्र कुंज का बेतसी कुंज का अरी सखी तू दर्शन कर दर्शन कर बेतस्वेत पदम आलिय अरे आलियो अरे सखियो तद भयन यस्मिन मई लीन बत्याम श्री राधिका कह रही हैं बोले अभी सखी मैं इस बेतस कुंज में जिस समय लीन हो गई थी अर्थात श्याम सुंदर को देख करके श्याम सुंदर से अपने आप को बचाने के लिए प्यारे से आंख मिचौनी खेलते हुए बचते हुए जब मैं इस बेतसी कुंज में छिप गई थी उस समय श्री श्याम सुंदर तदे तन भय ने यस्मिन मई लीन वत्याम मैं तो छिप गई इस बेतस कुंज में और श्री श्याम सुंदर उस समय मुझे ढूंढते ढूंढते आए और उस समय लुलन चुबो तत्प्रति भू कृतान तत्प्रति भू कृतानम वे श्री श्याम सुंदर ने तुम अरी सखी तुझे ही श्री श्याम सुंदर ने उस समय पकड़ करके रोक लिया तुझे ही तेरे ही को श्याम सुंदर ने ग्रहण करके तुझे रोक लिया और पृथ्वी श्याम सुंदर कह रहे हैं बोले अरी ललता अरी विशाखा मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक के श्री राधिका का पता तू नहीं बताएगी तो पृथ्वी कृतानम माने तुम सखियों को ही प्रतिभू माने जामिन बना करके तुमको ही पृथ्भू तुमको ही गारंटियर बना करके कि जब तुम बताओगे तब राधिका कहा है ये बताओगे तब तुमको छोड़ूंगी तो तुमको ही प्रतिभु बना करके श्याम सुंदर ने अपने पास में रो लिया रोक लिया था और श्री श्याम सुंदर तुमसे मेरा पता पूछने के लिए मेरे विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए श्री श्याम सुंदर तुम्हारे ऊपर जैसे बल का प्रयोग करते हुए शासन करते हुए लुलुंच वो श्यामल कंचुल काम बलेनो तुम्हारे वस्त्रों का ही आकर्षण करते हुए वे श्री श्याम सुंदर विराजमान हो रहे थे बलेन माने बलपूर्वक कंचुल काम तुम्हारे वस्त्र जो है उनका ही आकर्षण करते हुए लुलुन उनको खींचते हुए श्री श्याम सुंदर विराजमान हो रहे थे तो प्रसंग है कभी श्री किशोरी जी श्याम सुंदर से छिपने के लिए लज्जा के कारण किसी बैंत की कुंज में छिप करके विराजमान हो गई और श्याम सुंदर उस कुंज में आए तो श्री किशोरी जी तो बैंत की कुंज में कहीं छिपी हुई हैं श्याम सुंदर ने प्यारी की अंगगंध वो तो बहान कस रही है अंगगंध को देख के कुंज में प्रवेश किया और कुंज में जब प्रवेश किया तो वहां किशोरी जी तो मिली नहीं पांत तो कोई सखी मिल गई उस सखी को ही श्री श्यामचंदर ने पकड़ लिया और कहा जब तक तू बताएगी नहीं तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा श्री राधिका के प्रतिभू रूप में राधिका की जामिन रूप में सिक्योरिटी के रूप में मैंने तुमको ही पकड़ लिया है अब तुमको मैं तब तक छोड़ूंगा नहीं जब तक कि तुम श्री राधिका का पता नहीं बताओगी और ऐसा कहने के लिए पता पूछने के लिए जैसे बल का प्रयोग करते हुए श्री प्रिया श्री सखीरण उनके अंत पट का आकर्षण करते हुए श्री श्याम विराजमान हो रहे हैं तो इसी भाव को यहां पर प्रकट कर रही है श्री किशोर रिजू के बेती सी उत एत बेत के बने हुए एतत पदम माने इस कुंज में आले अभी सखियो तब यस्मिन मै लीन बत्याम जब भय के कारण मैं उस कुंज में लीन बत्याम छिप करके विराजमान हो गई छिप गई थी तो मुझे न देख करके वो मत प्रतिभू कृतानाम श्री श्याम सुंदर ने तुमको ही प्राप्त कर लिया और भू कृतान मेरी प्रतिभु बना करके मेरी जामिन बना करके तुमको ही उन्होंने रोक लिया मेरी ही सिक्योरिटी बना करके तुम उनने तुमको रोक लिया था जामिन बना करके तुमको रोक लिया था और तुमसे मेरा पता पूछने के लिए मेरे विषय में जानने के लिए श्री श्याम कहीं बल प्रयोग करते हुए लुलंच च खींच रहे थे सश श्यामलह वो श्याम सुंदर कंचुल का बलिनो तुम्हारे ही वस्त्र उनका आकर्षण करते हुए वे श्री श्याम सुंदर बलपूर्वक तुम्हारे वस्त्रों का आकर्षण करते हुए विराजमान थे जिससे कि तुम श्री राधिका का पता श्याम सुंदर को बता दो मेरा पता श्याम सुंदर को बता दो तो मत प्रतिभु कृतानम मैंने मेरी प्रतिभु बना करके तुमको रख लिया था मत प्रतिभु कृतानम मेरी प्रतिभु मैने जाम मेरे स्थान पर तुमको एक सिक्योरिटी की तरह से श्याम सुंदर ने जैसे रोक लिया था अब सखी कह रही है चंद्राने नैश मुकुंद गंधा किंत तदंग से तरंग भाज प्रती मीलाम इंत स्लोलमेत्र्युतिमे देंवी सखी कह रही हैं कि चंद्रानी हरी चंद्रमुखी श्री के नईश मुकुंद ग तू जिसे मुकुंद की गंध समझ रही है वो मुकुंद गंध नहीं है तत्त्वतः यह तेरे ही अंग की गंध है अर्थात तू ने मध्यान्ह में प्यारे के साथ में जो मिलन प्राप्त किया था वो श्याम सुंदर की अंग तेरी गंध के साथ में बस गई है और वो गंध आ रही है अपने ही अंग की गंध में श्याम सुंदर की मिली हुई गंध को सूंघ करके तू उन्त हो रही है क्या प्यारे की गंध आ रही है, प्यारे की रही है। ये प्यारे की नहीं है, या तेरी ही अंग है। ये श्री जी की गंध बाबरी बेहरन देख करके किशोरी जी की हंसी करती हुई कह रही है प्रयास करती सखियों में प्रयास चल रहा है और प्रयास करती हुई कह रही है कि चंद्रान ने नई मुकुंद गंधा री चंद्रमुखी ये श्याम की अंगगंध नहीं है किंतु तदंग तदंग तेरे अंग की ही गंध है अब तेरे अंग में किशोरी जी कहे मेरे अंग में श्याम सुंदर की अंग कहां से गंध कहां से आ गई मेरे अंग में मेरी गंध होगी बोले नहीं तदंग तू जब श्याम के साथ में मिलन प्राप्त कर रही है तो श्याम की अंग तेरी गंध के साथ में ही मिल गई तो तरंग भाजह तेरे अंग के से के साथ में मिलने पर श्याम की अंग गंध ही ये आ रही है प्रति ही तो तेरे अंग से निकली हुई श्याम की गंध ही ये है इस बात को तू जान तो गंध का उत्तर हो गया तू तो कह रहे अरे शाम सुंदर की गंध आ रही है प्रिया जी ने यह कहा देख श्याम सुंदर की नील छवि दिख रही है श्याम सुंदर की अंग की गंध आ रही है प्यारे यही होंगे यही होंगे प्रिया तो व्याकुल है सब्जी के कृष्ण कृष्ण दिख रहा है इन्हें तो प्रेम में इतनी विभवल है कि अभिसार करते समय सब जगह प्यारे ही प्यारे इनको दिख रहे हैं तो कह रहे सखी देख यहां कहीं श्याम सुंदर होंगे यहां कहीं श्याम सुंदर होंगे अब उसके उत्तर में सखी कह रही है बोले अरे सखी ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है यह गंध श्याम सुंदर की गंध नहीं है बल्कि यह तेरे ही अंग में बसी हुई श्याम की गंध जिसको तू समझ रही है वो तेरी ही अंगगंध है और उस अंगगंध में अंग बसी हुई श्याम सुंदर की अंगंध यहां आ रही है और तुझ तो यह गंध की बात हो गई अब अंगका की देख नील कांति सर्वत्र बिखर रही है तो ये नील कांति भी श्याम सुंदर की कांति नहीं है बल्कि कहां कैसे आई है वो तेरी आंखों की शामलता उसकी कांति ही इस कुंज में फैल रही है तो नीलाम आम यह कांत मेताम स्वलोचन स्वलोल नेत्र द्युतिमेव देवी हे देवी स्वलोल नेत्र तेरे जो चंचल नेत्र हैं उन नेत्रों की शामल द्युति ही आज नील बनकर के नील कांति बनकर के इस कुंज को नील कर रही है तेरी आंखों की परछाई आंखों की ज्योति इस कुंज के ऊपर पड़ रही है और उस आंखों की ज्योति के कारण तुझे ऐसा दिख रहा है कि नील कांति कुंज में से निकल रही है तत्वता तो यह कान्ति भी नीलकांति भी तेरी आंख की है और जो गंध है वो भी तुझ में बसी हुई श्याम सुंदर की गंध ही कहीं बाहर आ रही है चंद्रान ने नईश मुकुंद गंध अरे चंद्रमुखी ये मुकुंद की गंध नहीं है किंतु से ये तेरे अंग की गंध है मेरे अंग में गंध कहां से आई वो तदंग भाजह तू श्याम सुंदर के अंग से जब मिली होगी तो प्यारे की गंध तेरे अंग में बस गई है और वही गंध यहां निकल रही है प्रति नीलामेह कांति मेताम और प्रति माने पहचान जान इसको पहचान ले कि नीलामेह कांत मेताम नुकुंज में जो नील कांति तुझे चारों ओर व्याप्त दिख रही है यह कांति भी स्वलोल नेत्र द्व्युतिम एवं तेरे चंचल नेत्रों की परछाई मात्र है नेत्रों की द्वितीय होकर के ही यह बेराजमान है लोल अपने तेरे लोल माने चंचल नेत्रों की द्व्युति ही कांति ही नीलांत यह कांतिम इस नुकुंज की नीली कांति के रूप में दिख रही है हे देवी इथम मिथा इस प्रकार ये सखीगण प्रेम मनोरथा कथा प्रथावेश मथा गतासु आगम्य गम्या, गम्याम्या अमू, अमू मोदा विनोदा निर्जिगात राधा इ्थमिथ प्रेम मनोरथा यहाँ तक सखियों की बातचीत हुई इस प्रकार मिथा माने परस्पर प्रेम मनोरथानाम जिनमें प्रेम के मनोरथ हैं जो प्रेम के मनोरथ से युक्त हैं ऐसी है सखी मिथ कथा आपस में कथा करती हुई चल रही हैं इतम मिथक प्रेम मनोरथानाम कथा प्रथावेश कथा जो है उसका विस्तार करती हुई ये चली जा रही हैं चली जा रही हैं कथा प्रथावेश मथा गतासु कथा के प्रथा में कथा के विस्तार में ही आवेश मथागतासु आवेश को प्राप्त होकर के ये विराजमान है माने बातचीत में ऐसी डूबी हुई हैं कि इस प्रकार परस्पर बात करते हुए कथा के आवेश में ही ये विराजमान है कहाँ मार्ग पार हो रहा है इनको पता ही नहीं है सुन ले इस प्रकार मिथमन परस्पर कथा प्रथा कथा का जो विस्तार है उसके आवेश मथा गता तो, गतासु आवेश में ये गोपिका विराजमान हो रही हैं और प्रेम मनोरथाना कथा कैसी है बोले प्रेम मनोरथ की कथाओं में के आवेश में ही ये डूबी हुई हैं ऐसे गोपीकार आगम्य गम्याम अटबीन ये बातचीत करते करते गम्याम अटबीन जहां इनको पहुंचना था अपने लक्ष्य रूप अटबी में ये पहुंच गई अर्थात श्री वृंदावन में जहां ये जा रही थी वहां वृंदावन वृंदावन में ये पहुंच गई अपनी गम्य माने अपनी अभीष्ट जो वृंदावटी हुई है उस वृंदावन में ये अठवीं में पहुंच गई हैं आगम्य माने आ गई हैं आगम्य माने आ गई गम्यान अठवीं अपने लक्ष्य तक इनका जो डेस्टिनेशन है वहां तक ये पहुंच गई जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक ये गोपिका पहुंच गई हैं अठवीं ये उस अठवीं में पहुंच गई हैं पहुंची भी कैसी है अमू भी मैंने अपनी सखियों के साथ में सखियों के साथ में पहुंच गई हैं और विनोदात विनोदाद राधा उस समय परम आनंद और परम विनोद के साथ में श्री राधे का उस समय सखियों से कहने लगी कि अली सखियो इतोद्य पुष्पाण दोबारा सुन लो इतो आगम्य गम्याम अटवीन गम्य माने जहां इनको पहुंचना था उस लक्ष्य रूप अटवी माने वृंदावन में आगम्य माने पहुंचकर करके अमो ही माने अपनी सखियों के साथ में मोदा विनोदात मोद और विनोद के साथ में श्री का पहुंच गई हैं और निजगाद राधा उस समय सखियों से ये कहने लगी श्री राधिका निजगा निजगाद गाध माने बोली श्री राधिका उस समय बोली जयगा विशेष रूप से बोले इतोद्य पुष्पाण समय रीणी मंजून मंजानी केनो बोले अधी सखी बड़े आश्चर्य की बात है हम तो यहां पर फूल बीनने के लिए आई वृंदावन में और यहां पर तो फूलों की चोरी हो गई ये आश्चर्य होता है वहां पर वृंदावन में जब आकर के देखें तो वहां पर फूल मंजरी इनको नहीं देख रही है तो उनको ना देख करके श्री किशोरी जू एकदम आश्चर्यचकित हो गई हैं और कह रही हैं कि इतोद्य पुष्पाणी समीणी बोले अभी सखी मंजरियों सहित यहां पर जो पुष्प थे मंजून मंजू ने हृतान केना जो बढ़िया बढ़िया फूल हैं, उनको तो किसी ने चोरा लिया है और ये टेढ़े मेढे से जो फूल हैं, वो यहां पर केवल दिख रहे हैं जो बढ़िया बढ़िया फूल हैं, उनको तो कोई पहले से चोरा करके ले गया है तो मंजिली सहित मंजुल मंजुल जो पुष्प हैं, उनको तो किसी ने चुरा लिया है मन ने ब्रजस्त्री ब्रज वस्त्र चौरात कौन चोरा सकता है फिर मन में विचार किया जो चोर है वो चोराएगा और चोर रूप में प्रसिद्ध कौन है बोले जो ब्रज गोपी कारगणों के वस्त्र चौरात वस्त्र चोरी करने के कारण जो प्रसिद्ध हैं ऐसे मन मने ऐसा मैं मानती हूं कि व्रजस्त्री व्रज वस्त्र चौरात ब्रजस्त्रियों के व्रज माने समूह उनके वस्त्र चौरात वस्त्र चुराने वाला जो है ब्रिज गोपीकागणों के समूह के वस्त्रों को जो चुराने वाला है उसे अन्य नस्मात उसे भिन्न कोई दूसरा नहीं हो सकता है शाम यहां पर इन पुष्पों को चुराया होगा यह जाघटी थी जाघटी थी माने ऐसी संभावना हो ही नहीं सकती यही संभावना है जाघटती माने ऐसी हम संभावना कर सकती है हम ऐसा ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि श्याम सुंदर के अतिरिक्त और कोई दूसरा इन पुष्पों को चुराने वाला नहीं होगा मन्य माने ऐसा मानती हूं कि ब्रिज स्त्री ब्रिज की स्त्री उनका ब्रिज माने समूह माने गोपी समूह उन गोपियों के वस्त्र चौरा वस्त्रों को चुराने के लिए जो बदनाम है प्रसिद्ध है गोपियों के वस्त्रों को जो चुराने वाला है उस चोर के अतिरिक्त अन्यों न कोई दूसरा व्यक्ति है ही नहीं तस्मात की ही जा घटी थी ऐसी यहां पर तस्मात माने इसलिए ऐसी संभावना यहां पर नहीं है अर्थात श्याम सुंदर के अतिरिक्त कोई दूसरा यहां पर हो ही नहीं सकता है इन पुष्पों को चुराने वाला ब्रिज गोपिकों के वस्त्रों को चुराने से चुराने वाले से भिन्न अन्य कोई यहां पर संभव नहीं है घटित नहीं होता है जाघटित माने संभव नहीं है उसकी संभावना नहीं है तो इतोद्य पुष्पाणी नहीं, यहां पर मंजरी सहित जो पुष्प हैं, मंजून मुंजूनी जो परम सुंदर सुंदर पुष्प थे उनको हृताने के न कौन ने चुराया? मैं तो ऐसा मानती हूं कि श्याम सुंदर के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं हो सकता है ऐसा जब कहा तब रुंधे हरिश्चेत भवतीम विशाखे तस्वरोधे ललत कर असौचेत ललते सखी ताम तदारणे कि वयम प्रवीरा उस समय श्री विशाखा जी से कह रही हैं कि रुंधे हरिश्चेत भवतीम विशाखे बुरे अली विशाखा उस चोर को पकड़ कर के लाओ। वो वाली बात कि कौन जाए तो यहां पर यदि घंटी बाद नहीं है तो कौन जाए? को भेज रही है तो नहीं जाती हूं कहीं श्याम सिंधे ने मुझे पकड़ लिया तो श्री राधिका कह रही है बोले अरे सखी घबरा मत अरे तू जाएगी तो क्या हमारे पास में विशाखा है ना विशाखा तुझे बचा लाएंगे तो आ, ललता ललता जाएंगी तो ललता तुझे बचा लाएंगी ये ये कह रही कि रुन्धे हरिश्चित भवतीम अरे विशाखा तू जा बोले श्री हरि ने कहीं मुझे पकड़ लिया तो रुन्धे हरिश्चित भवतीम यदि हरि तुझे पकड़ लेते हैं अरे विशाके तो तस्यावरोधे श्री श्याम सुंदर के अवरोध करने पर श्याम सुंदर के द्वारा तुझे रोके जाने पर भी ललत बीरा चिंता मत कर हमारे पास में ललता है ना ललता शाम सुंदर से तुझे छोड़ा करके ले आएंगी ललता परम वीर है हरी माने यदि हरी भवती रुंधे यदि तुमको रोकते हैं तो तस् अवरोधे उनके रोकने पर ललत बीरा हमारी सखी ललता वीर है माने तुमको छोड़ा करके ले आएगी र्षित असौचेत ललते सखित त्वाम और अरे ललता तुझे भी घबराने की जरूरत नहीं है अरे ललते वे श्री कृष्ण तुझे भी हाथ पकड़ करके नुकुंज मंदिर में खींचें तुझे भी रोकने का प्रयत्न करेंगे तो चिंता मत कर तद बारणे किमन वयं तुझे रोकने में श्यामचंदर को रोकने में क्या हम वीर नहीं है क्या र्थात हम तुझको बचा लेंगे ऐसे हमारे पास में तो दो दो रक्षा पंक्ति हैं। यदि श्याम चंदर ने विशाखा को रोका तो पहली रक्षा पंक्ति के रूप में ललता है ललता को भी रोका तो उसके लिए हम स्वयं यहां पर विराजमान हैं। तो तद बणी किम्न वीर उनके रोकने में क्या हम प्रवीर नहीं है प्रकृष्टवीर नहीं है साथ हम भी समर्थ है प्रवीण मन समर्थ हम भी समर्थ होकर तो के विराजमान है तो कि भवति विशाखे अरि हरि तुमको रोकते हैं तो तस्याव रोधे उनके रोकने पर ललत धीरा ललता परम वीर होकर के विराजमान है वो वीर है और कर्षित असुचे ललते और अरि ललता यदि श्याम तुझे भी आकर्षित करते हैं तो तदवार श्याम को रोकने में किम्न वयं पर भी रहा क्या हम वीर नहीं हैं अर्थात वीर हैं एक नेगेटिव और एक एसर्टिव दोनो, एक, एक, एक दोनों एक इंट्रोगेटिव दोनों मिलकर के फिर एसर्टिव का अर्थ निकल है क्या हम रोकने में समर्थ नहीं हैं अर्थात हम समर्थ अपने आप ही हो जाएंगे साच में तो श्चल चिल चापा चापाम नासशेल चौर सर्वावयम यद्यपि आम सद्य कुंजांग पूजा शरण तवामी ही बोले अरे तुम नहीं आई कहीं देर लग गई तुम्हारे आने में तो वो चिंता मत कर उसके लिए एक उपाय करती हैं कि यदि हम नहीं आए श्याम सुंदर तुझे रोक ले तो फिर नीति ये कहती है कि सर्वनाशे समुत्पन्न अर्धम पंडित आह कि यदि सारा नुकसान हो रहा हो तो आधा त्याग कर देना चाहिए तो यदि श्याम सुंदर तुझे रोकें तो फिर तू एक काम करना कि तू अपने वस्त्र आभूषण श्याम सुंदर को समर्पित कर देना भले बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर सुंदर सुंदर ये शिक्षा दे रही है बोले यदि हम नहीं आएं, और शाम शाम तुझे ले, तो फिर शाम से झगड़ा करने की जरूरत नहीं है बोले अली सखी तू अपने वस्त्र आभूषण दोनों के दोनों शाम सुंदर को ही समर्पित कर देना और हम नहीं है तो क्या चिंता मत कर हम नहीं है तो तेरी रक्षा करने के लिए तेरी सहायता करने के लिए ये कुंज मंदिर तो विराजमान है ना वो कुंज सखी तेरी सहायता करेगी वो कुंज सखी तेरी सर्वदा सर्वदा रक्षा करते हुए विराजमान होगी बोलाल की जय क्या सुंदर ये परहास है ललिताजी के साथ में सुंदर हंसी करते हुए विराजमान है कि तो नश्चिल चिल्ल चापाम ना सौ स्पृशे तम चौरा बोले अरी सखी साचिव्य तो न हमारे समझाने पर भी चल चिप चिल्ल चापाम श्री श्याम सुंदर चंचल चिल्ल चाप जिसकी भूए अपूर्व चंचल हो तेरे समझाने पर भी यह श्याम नहीं माने है तेरे समझाने पर भी यह श्याम नहीं माने तो साचिब्यता हमारे समझाने पर भी श्याम सुंदर यह नहीं माने तो चिल्लचापाम तो फिर चाप माने जिसकी भों बिजली के समान विराजमान है चाप माने भौ रूपी बिजली जिसकी बिराजमान है अच्छा जिसकी भों चंचल हैं, ऐसी नास बनताल चौरा हम एक उपाय बताती हैं कि वो बनताली चोर, बनता समूह का चोर वो तेरा स्पर्श नहीं करेगा हम ये उपाय तुझे हमारे समझाने पर भी श्याम सुंदर नहीं मानते हैं फिर भी श्याम सुंदर तेरा स्पर्श स्पर्श नहीं करेंगे क्योंकि सर्वाभयम यदि अपयाम सद्य है मानो ऐसा भी हो कि अरे सखियो तू ये कहे कि मुझे तुम्हारा भरोसा नहीं तुम जाने कब धोखा दे जाओ तुम कहीं सड़क जाओ चली जाओ तो सर्वाभयम यदि अपयाम सद्य यदि हम भी सारी सखी गण भी यदि तुझे त्याग करके कहीं चली जाएंगी तो पुंजांग पुंजा शरणम तवामी ही तो ये जितनी भी कुंज हैं ये कुंजी कुंज कोई थोड़ी चली जाएंगे कुंज तो तेरी रक्षा करने के लिए सर्वदा सर्वदा विराजमान होंगी ये कुंज सखी सर्वदा सर्वदा तेरी रक्षा करने के लिए तेरे साथ में ही विराजमान रहेंगी तो साबित साब्य तो यदि हमारे समझाने पर भी साक्षिव्य करने पर भी चल चल चापाम जिसकी भुएं नाच रही हैं ऐसे त्वाम ऐसे अरी ललता तुझे नासव स्पृशेक श्री श्याम नहीं छू छु, छूएंगे बनताल चौराह बे तो बलता समूह के चोर हैं बे श्याम हमारे समझाने पर कि इनको छूना मत छूना मत फिर भी यदि वे नहीं माने तो फिर उसका उपाय ये है कि यदि हम चले जाएं तब भी कुंजांग पुंजा शरणम पवामि ये कुंज की जो पुंज हैं ये ही तेरी शरण हो करके चली जाएंगे श्री श्याम चंचल भौ अर्थात तू भौ से श्याम का निषेध करती हुई विराजमान होगी और श्री श्याम सुंदर तेरा स्पर्श नहीं करेंगे करेंगे यदि हम कहीं चली भी जाएं तो ये कुंज ही तेरी रक्षा करती हुई सर्वदा सर्वदा विराजमान होंगे और उस समय यदि कुंज लीलाम यदवास धूर्ता परामृषित आल विलास मत्ता तो सात साचि हो गया स्पष्ट फिर बात सुन ली तो सा हमारी समझाने पर भी सचिव का कार्य करने पर भी समझाने पर भी श्री चिल्ल चापाम नासम हमारे समझाने से श्याम सुंदर तेरा स्पर्श नहीं करेंगे नहीं करेंगे क्योंकि चिल्ल चापाम तू अपनी भौ से श्याम सुंदर को निषेध करती हुई विराजमान होगी ऐसा थोड़ी है कि हमारी सखियों के सहायता के बिना कोई है नहीं तेरे पास में भी तेरे तेरे आयुध विराजमान हैं तेरी रूपी जो धनुष वो तेरे पास में विराजमान हैं उस चाप के द्वारा तू परम वीर होकर के विराजमान है हम श्याम सुंदर को समझाएंगे और तेरे पास में भी चिल्लचाप विराजमान है भो विराजमान है हमारे समझाने से और तेरी भौ के निषेध करने से श्याम सुंदर तुझे नहीं छुएंगे अन्य बनताल चोरह, बे बनता के चोर होकर के विराजमान हैं फिर भी ये तुझे ऐसा लगता है कि हम सब सखीगं चली जाएंगे उस समय भी कुंजांग पुंजा शरणम तवामी ये कुंज की जो पुंजे हैं ये तेरी शरण रक्षा करने के लिए विराजमान है यही तेरा नवास स्थान शरण स्थल होकर के विराजमान होंगी अब यदि हम रही नहीं बोले ये कुंज तो जड़ है ये मेरी रक्षा कैसे करेंगे ये तू ये कहे तो बोले अरी सखी तेरे हाथ में ये जो लीला कमल है ये लीला कमल रूपी गदाबी तो है तू तो सारे आयुधों से युक्त है भो रूपी तो तेरे पास में धनुष है अब वो कहे कि भाई धनुष का कोई ठिकाना नहीं तो वो यदि एकदम निकट आएंगे तो फिर धनुष कैसे चलाऊंगी तो बोले यदि निकट आने पर धनुष कार्य नहीं करेगा क्योंकि तो धनुष कुछ दूरी पर काम करता है तो अरी सखी तेरे हाथ में गदाबी तो है ये हाथ में जो लीला कमल ले रखा है इस लीला कमल रूपी गदा से श्याम सुंदर को प्रहार करती हुई तू तो अपने आप भी श्याम सुंदर का निवारण कर सकती हुई करती हुई विराजमान हो सकती है तो त्वाम कुंज लीलाम यदि धूर्ता परामृषित यदि वो धूर्त कुंज में तेरा स्पर्श करे परामृषित यह छूने का स्पर्श करे विलास मतता वो बिलास में मतवाला है उस समय ये कमल रूपी गदा इनका प्रहार करती हुई न पौरुषम तू पहले से ही क्या अपने पराक्रम को प्रकट नहीं कर सकेगी इसे पराक्रम को प्रकट करते हुए बिराजमान होना ऐसे ये सखीगण परस्पर परिहास कर रही हैं और परिहास करते हुए श्री सखीगण उस समय आगे बढ़ती हुई चली जा रही हैं ये प्रयास आगे भी दो तीन श्लोकों में आगे प्रयास हैं। फिर ये वृंदावन के पुष्प कौन चुरा के ले गया ये जो प्रश्न उपस्थित हुआ अब इसका फिर आगे समाधान करेंगी कि श्याम सुंदर ने फूल नहीं चुराए हैं फूल चुराने वाली कौन है बोले फूल चुराने वाली है चंद्रावली की सखी पद्मा वो चोरनी आकर के फूल चोरा करके ले गई है ये मालती जी आगे निरूपण करेंगे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद